ईशावास्य इत्यादि मंत्र का विनियोग कर्म में नहीं होता है क्योंकि आत्मा का यथात्म्य प्रकाशक है मंत्र जो आत्मा कर्म का शेष नहीं है कर्म स्व अविनियुक्त है ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म में विनियुक्त नहीं है विनियोज का प्रमाण नहीं होने से कर्म में विनियोग नहीं होता है क्योंकि पूर्वी की शंका हुई कि ये कर्म का अंग है कर्म में विनियोग होता है तो कर्म कांड के अंतर्गत हो गया धर्म जिज्ञासा के द्वारा उसकी विचार का विचार हो गया और मंत्र का कोई अर्थ विचार करने की आवश्यकता नहीं है स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है ऐसे ही उसका उसकी व्याख्या करने नहीं चाहिए तो भगवान भाष्य कहना कहा कर्म स्वाविनियुक्ता कर्म में विनियोजक प्रमाण वाक्य आदि कोई प्रमाण नहीं है पहले का ईशे ताखा चिन्नति इसमें तो श्रुति प्रमाण है किंतु यहाँ ईसावा आदि में कोई श्रुति प्रमाण नहीं है विनियोजक प्रमाण नहीं उसके पर शंका है स्रौत विनियोगा भावी भी विनियोग हो श्रुतिक के आगे लिंग है श्रुतिलिंग वाक्य प्रमाण तो निरपेक्षरव श्रुति ही ऐसे श्रुति प्रतिपाद्य नहीं तो भी बरहिर देव सदनम दामी बरि कुसर देव का स्थान देवता को रखने के लिए हे बरि देव सदनम दामी कुसर रह करके देवताओं को आह्वान करके स्थापना करते हैं तो देवसदनम हे बरि दामी दाप लवन चेतन करता हूँ ये मंत्र का अर्थ है कुशच्छेदन बर् लवन प्रकाशन सामर्थ्यात सामर्थ्या मंत्र का सामर्थ्य है मंत्र शब्द है अर्थ को ज्ञान कराने का सामर्थ्य है किस अर्थ को बर् लवन कुश का छेदन बरिष्ठ लवन बर्ष शब्द कुश का लवन छेदन कुश छेदन का प्रकाशन ज्ञापन ज्ञान कराता है शब्द का अर्थ तो इसका सामर्थ्य इसमें है प्रकाशन का सामर्थ्य इसे मंत्र में है ये सामर्थ्य होता है लिंग सामर्थ्यम सर्वशब्दान लिंग में तभी दियते अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य लिंग का आ गया तो कुशच्छेदन का ज्ञापन करता है तो ये प्रकाशन ज्ञान का सामर्थ्य होने से यही लिंग प्रमाण है भरि लवन यथा विनियोग ये मंत्र का विनियोग कुशच्छेदन करते हो करते समय होता है कुशच्छेदन करते समय मंत्र बोल करके चेतन करना है क्योंकि उसे अर्थ को ज्ञान कराता है मंत्र ये लिंग प्रमाण से जिस प्रकार ये देव सदनम दाम ये मंत्र लिंग प्रमाण से कुसच्छेदन का अंग हुआ इसी प्रकार तथा कर्म से आत्म प्रकाशन सामर्थ्य न कर्म शेषाम विनिय होगा कर्म से से आत्मा कर्म तो करेगा कोई करता यजमान वही कर्म शेष हो गया आत्मा आत्मा करता है मान करके के शंका है कर्म का शेष यजमान करता आत्मा उसका प्रकाशन ज्ञापन करने का सामर्थ्य मंत्र में है आत्मा का ज्ञान तो कराते हैं उपनिषद मंत्र तो आत्मा का ज्ञान कराने का सामर्थ्य मंत्र में होने से कर्म शेष हो गया आत्मा उसका ज्ञान कराने का सामर्थ्य मंत्र में है वही लिंग हो गया कर्म शेषा तो कर्म में ही मंत्र का विनियोग हो ऐसा शंका पर सिद्धांत कहते इत्यपि न आशंका नियम ये ये शंका नहीं करनी क्योंकि आत्मा का प्रकाशन करते हैं किन्तु किस आत्मा का प्रकाशन करते हैं जो आत्मा कर्म का शेष नहीं है आ, आत्मा अकर्ता असंग आत्मा का प्रकाशन करते इच्छुत विपास रही तो वो कर्म सेशन नहीं है पूर्व पक्षी के अभिप्राय से करता भुगता वो तो कर्तृत्वभूतृत्वादी शुद्ध आत्मा में नहीं है जो कर्ता भक्ता है वो कर्म का शेष शेषकर्तृत्वभूतृत्वादी उपाधि विशिष्ट में हे किंतु उपनिषदमंत्र निरुपाधिकमतत्व का प्रकाशन करते हैं जो कि कर्म का शेष नहीं तम अकर्मशेष भाष्य में कहा तेसाम अकर्मशेष से आत्मन या शुद्धत्वादि शुद्धवादिवेषण से शुद्धत्व आत्मन कर्म से सणवा शुद्धत्चुटिया शुद्धवादी हे ने शुद्धवादीश से शुद्धवादीन विशेषणा शुद्धत्व अ पपबीद्ध नि विशेषण है शुद्धवादिवेषण से आत्मन कर्म से सण इस कोई आत्मा का अंग इसमें कोई प्रमाण नहीं है अहम कर्ता इत्यादि प्रतीत अशुद्ध आत्मा अवगित कर्म करता है कर्ता अहम कर्ता कर्तृत्व तो तो शुद्ध आत्मा में नहीं है उपाधि विशिष्ट में है शुद्ध आत्मा में शुद्धत्व तो, अपापबिद्वत्व तो, एकत्व तो, नित्यत्व तो, ये सब यथार्थ स्वरूप है वो कर्मशेष नहीं है जिस आत्मा का प्रकाशन करते मंत्र ज्ञान कराते हैं वो आत्मा कर्म का शेष नहीं कोई प्रमाण नहीं तद यथात्म्य न केवल कर्मानुपयोगी के किंतु तो कर्मण विरुद्धते चिहा आत्मा का याथात्म्य यथार्थस्वरूप केवल कर्म के अनुपयोगी इतने नहीं किंतु कर्मण विरुद्धते च कर्म के साथ विरुद्ध है यथात्म च आत्मा न शुद्धत्वबिदत्व तो तो तो तो तो तो तो तो तो एक नित्व शरीर सार्वगतत्वादि वक्षण ये कहेंगे इसमें सपरेगा इत्यादि अष्टमत्र में कहेंगे तो यह जो आत्मा का स्वरूप है शुद्ध है पाप रहित है एक है नित्य है अशरीर है सर्वोत् व्यापक वो कर्म का अंग नहीं होगा कर्तृत्व तो उसमें है नहीं शुद्ध में शुद्धो हम स्वभाव तो न आगन तो के पापम नृद्ध सर्वत्रिक वो शरीर आकाश रूप जानन न कटाक्षना पिछि कर्म बिषते थे जो इसे जानता है कर्म को नहीं देखता है कर्म नहीं करता है शुद्ध हो मैं स्वभावतः तो शुद्ध हूँ स्वभावतः का था? कोई पाप पुण्य से रहित स्वभाव तो शुद्ध है न आगंतु के नापि पापना बिद स्वभाव तो शुद्ध है किन्तु आगे कोई अन्य पाप से युक्त हो जाए दर्पण पहले स्वच्छ था पानी आदि मैला लगा कर उसे माटी लगे से मैला हो जाता है इसलिए आगंतु के ना भी पापना बिद्ध नहीं हमेशा शुद्ध ही है असंग है आगंतुक पाप संग किसके साथ संबंध नहीं होता है पाप से सब संबद्ध नहीं सर्वत्र एक, एक है अशरीर एक अद्वितीय शुद्धत्व पापविद्धत्व एकत्व एकत्व करें सर्वत्र एक ही है तो एकत्व अशरीर शरीर रहित शर तो। कोई आगे कहेंगे अष्टमंत्र में अकायम इत्यादि कहेंगे शरीर रहित तो। करता तो सशर होता है ये अशरीर आत्मा है आकाश उपम आकाश उपम आकाश समन्वय आकाश व्यापक आकाशपत सर्वगत सर्वगत व्यापक आत्मा में क्रिया नहीं हो सकती निष्क्रिय ही जानन ऐसा जो अधिकार समझ लेता है में शुद्ध स्वभाव से कोई पाप पुण्य रहित एक अद्वितीय अश्वर आकाश के समान व्यापक इसे जानने पर न कटाक्षण भी कर्म भी छे कटाक्ष कटाक्षम कटौ अतिशय अतिशय अक्षण य थोड़ा तीर्थित दृष्टि से भी कर्म को नहीं देखता है तो कर्म करने का इच्छा नहीं करता है अनादरण भी प्रायश्चित प्राचितम पश्यती थी नहीं निष्पातक जो पातक पापी नहीं है प्राश्चित को क्यों देखेगा पाप करता है तो प्राश्चित क्या है विचार करेंगे तो शुद्ध है तो कर्म करने कर्तृत्व नहीं भुक्तृत्व नहीं शुद्ध स्वरूपे कर्म का फल जो कुछ है उसमें इच्छा नहीं व्यर्थ है कर्म भी नहीं कर सकता आत्मा में कर्म होता ही नहीं इसलिए कर्म की ओर देखता नहीं कर्म नहीं करता है किंतु आपात प्रतिपत्तिर एतादी निर्णध्य कर्म प्रवृत्ति ये नहीं केवल थोड़ा समझ लिया है कर्म का कर्ता शुद्ध नहीं मैं शुद्ध हूँ कर्तृत्वभतृत्व आदि ये आरोपित है वास्तव नहीं ये मैं शुद्ध अदित्य ईसा थोड़े श्रुति प्रमाण से आपात प्रतिपत्ति आपात है न प्रतिपत्ति विचार के बिना ज़्यादा विचार नहीं करके सामान्य ज्ञान हो जाता है तुम ब्रह्मो तत्व तो तो से आदि वाक्य सुन करके थोड़े समझने के बाद एकादशी प्रतिपति ऐसा जो ज्ञान कैसे शुद्धत्व तो आदि विश्वनात्मा का ज्ञान हमें शुद्ध हो अपापविद्ध हो आगंतु दो युक्त नहीं ऐसे ज्ञान होने पर निर्वधय कर्म प्रवृति मिलते कर्म प्रवृत्ति को रोक देती है ये प्रतिपति ज्ञान केवल मतलब बिल्कुल सामान्य सुन करके नहीं जब वेदांत श्रवण करने से समझ ले आ गया एक अद्वितीय ब्रह्म है अजीव के साथ उसकी एकता है जो कि शुद्ध है पाप पुण्य रहित यही सामने पर कर्म प्रवृत्ति कोई को प्रवृति प्रवृति प्रतिपत्ति ज्ञान कर्म प्रति को रोक देता है निर्णध अध्यय कर्म प्रवृत्तिम आपात प्रतिपत्ति सामान्य विषय ज्ञान जब सामान्य होता है जो वस्तु टिप्पणी में दिया लिप्सिता से अनायासन प्राप्ति संदेह भी तदर्थम आयासम अक्रबता अक्र अकुरुब... आयासम अक्रबता दर्शनात संदेह प्रवर्तक जो लिप्सित इष्ट अर्थ अनायास से प्राप्ति यदि संदेह के प्राप्त हो जाएगा तो उसके लिए आयासन नहीं करते हैं जो लिस्ट अर्थ है वो यदि प्राप्त होने का है तो फिर प्रयत्न नहीं करते देखो मिल जाएगा बैठो बैठो बैठे बैठे ऐसा नहीं करते तेरे संदेह करके प्रवृत्ति नहीं संदेह कहीं कहीं प्रवृत्तक होता है किंतु इष्टार्थ की प्राप्ति संभावना है तो प्रवृत्ति नहीं होती प्राप्त हो जाएगा तो वेदांत विचार करने से ज्ञान हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं कर्मजन्य फलवित है किंच कर्म शेष स उत्पाद्यो दृष्टो यथा भाष्य में तच कर्मणा विरुद्धते थे युक्त एवेशा कर्मस्विनियोग जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप बताया था शुद्धत्व अपाप विद्धत्व एकदि ये कर्मणा विरुद्धते कर्म के साथ विरुद्ध ही कर्म करने के लिए तो मैं हूँ कर्ता इस कर्म पर वो करूँगा कर्ता देवता संप्रदान विहि आदि कर्ण है ये सब कर्ता कर्म भेद स्वर्ग फल प्राप्ति की इच्छा ये होने पर मैं कर्ता मानने वाले कर्म करेगा किंतु ये मैं अकर्ता हूँ शुद्ध हूँ पाप पुण्य रहित तो हम ऐसे जानने पर ये कर्म के साथ विरुद्ध होता है कर्म नाम विरुद्ध थे आत्मा का यथार्थ स्वरूप ये कर्म से विरुद्ध है इसलिए युक्त है वैसा कर्म से ऐसा मंत्रानाम ये मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं होता है अविनियोग युक्त यथार्थ है टीका में कर कर्म का शेष कर्म का अंग होता है कोई उत्पाद्य कोई विकार्य कोई संस्कार्य कोई आप्य जितने कर्म का अंग है कर्म फल भी है सब वो किसकी उत्पत्ति होती है किसका विकार होता है किसकी प्राप्ति होती है और किसका संस्कार होता है किंच कर्म शेष है उत्पाद्यो दृष्टो यथा पुरुडासादि कर्म का अंग पूर्वास पुरोडास बनाते हैं उत्पाद्य उसकी उत्पत्ति होती है पुरोडा है तंडुलों को पिस करके फिर जल से उसको पेसन करके कपाड़ में रखकर के अग्नि में पकाते हैं तो करके बनाते हैं प्रोडासो ये तंडुल पीस करके घिर तो मीठा आदि दे करके कपाड़ में रखकर के अग्नि में पकाएंगे वो प्रोडास हो जाता है हो गया उत्पादय विकार्य होता है सोम आदि सोम में ला करके कुट करके पिस करके रस निकलते हैं विकार है सम और आप हो गया मंत्र आदि मंत्र प्राप्त करते हैं गुरु उच्चारण अनुचारण करके मंत्र का ग्रहण शब्द मंत्र का पाठ करते हैं प्राप्त होता है वेद और संस्कार होते जिसका संस्कार वृहीन प्रोक्षति जल लेकर प्रोक्षण करते तो धान का संस्कार होता है संस्कार बृह आदि तदुत्प्यापत्व व्यापक व्यावर्तम आत्मयाथात्म से कर्मशेषत्व भी व्याप व्यावर्त जो कर्मशेष होता है वो उत्पाद्य होगा अथवा विकारी होगा अथवा आप्य होगा नहीं तो संस्कार्य होगा चार्य में से कोई होगा ये इसी में अनुमान आ गया यद कर्मशेषम तत्त उत्पाद्य विकार्यम बा संस्कार्यम बा चार में से कोई होगा जो चार में से कोई नहीं होगा वो कर्म से नहीं होगा व्यापक हो गया उत्पाद्य रूप आदि रूपत्व उत्पाद्यादि रूपत्व उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार्य तदरूपत्व आत्मा में उत्पाद्यत्व नहीं है नित्य है विकार्य नहीं अविकारी उचित आप्य नहीं व्यापक नित्य प्राप्त संस्कारे संस्कार नहीं स्वभाव तो इसलिए जो व्यापक उत्पाद्यादि रूपत्व व्यापक है जहाँ व्यापक नहीं रहता है वहाँ व्याप्य नहीं रहेगा यत्र त वन्य वन्य व्यापक और वन्य व्यापक नहीं तो धूम व्याप्य नहीं।, नहीं, तो नहीं रहता है व्यापक व्यावर्तमान आत्मयाथात्म से कर्मशिष्यत्व भी व्यावृत जो था था तो भ्यापक है। भ्यापक भ्यापक भ्यापक आत्मा का यथार्थ स्वरूप तदुत्पाद्यादि रूपत्व व्यापक है व्यापक व्यावृतम व्यापक जहाँ नहीं रहेगा आत्मयाथात्म से कर्मशिषत्व भी व्यावृत्त आत्मयाथात्म में कर्मशिषत्व की व्यावृति हो जाती है तो आत्मयाथात्म से भी व्यावर्त कर्मश्यों भी व्यावर्त है व्यावर्त व्यापक व्यापक संस्कार बृह्यादि तदुत्पाद्यादि रूपत्व व्यापक हां आत्मा में उत्पाद्य रूपत्व को व्यापक को व्यावृत करता हुआ आत्मा यथात्म में कर्म से सत्व को व्यावृत करता है याथात्म्यम आत्मयाथात्म्य आत्मा में यथात्म ज्ञान हो जाएगा तो आत्मा में यथार्थ स्वरूप में स्वरूप में यथार्थ स्वरूप आत्मा में यह आता यथात्म्यम व्यापक को करता अर्थात आत्मा में उत्पाद आदि रूपत्व को व्यावृतकर्ता हटाता है उत्पाद आदि रूपत्व नहीं रहता नित्य आत्मा में व्यापक जहाँ नहीं रहेगा वो व्याप्यों को भी व्यावृत करा देता है आत्मयाथात्म्यम तथा आत्मयथात्म्यम कर्तृभक्ति चौवती आतात्मा का यथार्थ स्वरूप कर्ता भी नहीं होगा भक्ता भी नहीं होगा ये न मम इदम समहित साधनम तथो मया कर्तव्यम ये अहंकार अन्वय पुरुषर कर्तृन्य सद कर्ता का अन्वय आत्मा के साथ है कर्तृत्व तो नहीं होता है भक्ता नहीं जिससे मम ईदम समहित साधन जो कर्ता कौन होता है ये मेरा इष्ट साधन है इसको मैं प्राप्त करूँ मम एकदम संहित साध संहित इष्ट इष्ट साधन है तत् मैया कर्तव्य हम इसलिए इसको मैं करूं इष्ट साधन का ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होती है कुछ कर्म करने के लिए प्रवृत्ति होती है इष्ट साधन का ज्ञान होने पर इष्ट का साधन है भोजन इष्ट है तो उसका साधन पाक आदि द्रव्य सामग्री उसमें तो प्रवृत्ति होती है संग्रह करते भोजन बनाने के लिए जो इष्ट साधन उसे प्रवृत्ति होती इष्ट साधनता ज्ञान प्रवृत्ति के प्रति कारण जो सोचेगा मम एकदम सम्मित साधनम इसलिए मैं करूँ ऐसा करें अहंकार अन्य पुरस्थ कर्तृन्य अहंकार का अन्वय में करूँ अहंकार का अन्वय हो करके संबंध होकर के तत्पुर कर्ता का संबंध होता कर्तन्वय कर्तृत्व का संबंध होगा कर्तृत्व न आत्मसम कर्म संबंध आत्म आत्मकर्ता तो होगा तो कर्म के साथ संबंध होगा यदि अहंकार पूर्वक ये मेरा इष्ट साधन है इसे ज्ञान हो तो नहीं लक्षण आत्मन यातात्म्य उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्य कर्तृतिपम यह न कर्मश्रेष्ठता सै एवं लक्षण एवं लक्षण यहात्मा स आत्मा एवं लक्षण एवं लक्षण नात्त्म्य एवं लक्षण यसे यथात्म सेथात्म्यं आत्मनो याथात्म्य उत्पाद्य नहीं विकारे नहीं, आप्य नहीं संस्कार नही कर्ता होता भी नहीं जैसे कर्मश्रेष्ठता सैथ कर्मशेष हो आत्म का यथात्म्य ये सूप जैसे आत्मा कर्मशेष आत्म कर्मश्रेष्ठता न सैत्टी में न उपनिषदा जप उपयुक्त अन्य से तो प्रमाण से अदर्शनाथ नास्तेव एकताद आत्मा यथात्म तत्र आत्मा का ये यथार्थ स्वरूप आपने कहा शुद्धत्व अपाप विधत्व एक नित्यत्व आदि ये प्रमाण के बिना कैसे सिद्ध होगा कोई प्रमाण होना चाहिए प्रमाण आप कहे उपनिषद उपनिषद वाक्य तो जप का उपयोगी उसको पाठ करना जप करना जैसे कोई शब्द होता है स्वाहा होमफट उसका कोई अर्थ नहीं पाठ करना है विधान किया गया निरर्थक शब्द के समान जिस अर्थ का कोई जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं केंदु कहा गया तो उसको जप करो ऐसे ऐसे जप का उपयोग जप केवल करना उपनिषद मंत्र को पाठ करो जप करो उसका, उसका कोई अर्थ नहीं ऐसे कुछ मंत्र आदि होता है जप करना है उसका आवृत्ति करना और उसमें क्या अर्थ है कुछ अर्थ सोचना नहीं केवल जप करना जप मात्र उपयोगी जप के लिए केवल उसका उपयोग होगा और उपनिषद को छोड़ करके शब्द को छोड़ करके अन्य कोई प्रमाण नहीं आत्मा में एक है आत्मा अद्वितीय है अपाप विद्ध है शुद्ध है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हो ये सब निश्चय होगा अन्य सच प्रमाण से ये शब्द श्रुति उपनिषद को छोड़ करके अन्य कोई प्रमाण है ही नहीं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि प्रत्यक्ष आत्मा विषय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है अनुमान आदि होने के लिए लिंग हेतु होना चाहिए व्याप्ति होनी चाहिए आत्मा तो असंग है ऐसे स्वरूप जो असंग अद्वितीय नित्य व्यापक उसको जानने के लिए निश्चय करने के लिए कोई प्रमाण है ही नहीं नास्त्य वेतादेशम आत्मा यथात्म आत्मा को यथात्मा आपने कहा शुद्धत्व आदि विशेषण वाला ऐसे आत्मा में यथात्मा है ही नहीं प्रमाणिक बिना कैसे सिद्ध होगा मान अधिना में यह सिद्धि प्रमाण हो तो सिद्ध होगा कोई प्रमाण है नहीं एक उपनिषदी प्रमाण आप कहते किंतु उपनिषद का कोई प्रोजन नहीं केवल जप करना चिंतन नहीं करना ये पूर्व विषय शंका करता है शंका अनुप सिद्धांत उत्तर देते तत्र तो सर्वासा उपनिषद आत्मयाथात्मनिरूपण नव पक्षिया ये केवल ईशा के उपनिषद नहीं सारे उपनिषद का ही तात्पर्य परिवर्तन होता है आत्मयाथात्मनिूपणे न एव आत्मन यथात्म्यम तत्व निरूपणम आत्मा का यथार्थ स्वरूप उसका निरूपण ज्ञापन कराके उपनिषद चरितार्थ होती है उपक्ष चरितार्थ होता है सार्थक होता है इसी के लिए उपनिषद है तो आत्म यथात्म ज्ञापन करने के लिए ना कि जपोई पेगी टीका में यत् शब्द सशब्दार्थिति मीमांसा प्रसिद्ध है या यह मीमा यब्द शब्दार्थ यस्मिन पर तात्पर्य मिश्र जिसमें शब्द का तात्पर्य है वो अर्थ शब्द का अर्थ होगा शब्द का अर्थ एक एक शब्द का दो तीन अर्थ हो सकता है किंतु जिसमें तात्पर्य वही शब्द का अर्थ है लव साइवम आने का भोजन कर बैठे तो तात्पर्य किसमें देखना पड़ेगा घोड़ा को मांगता है या लवण मांगता है तो संधव शा तो घोड़ा भी है लवण भी है। जो जिस अभिप्राय से वो कहता है उसको समझना है कोई कहता है शब्द जिस अभिप्राय से कहता है उस अभिप्राय को नहीं जान करके उसको दोष देंगे तो दोष देने वाला सल कथन करता है शास्त्रार्थ में पराजित हो जाएगा एक व्यक्ति आया कम्बल उड़कर नया कम्बल उढ़ा आकर आया एक व्यक्ति कहता है नवा कम्बल दूसरा कहता है एक ही कम्बल उसके पास न कम्बल कहाँ है नव कम्बल कहता है नव कम्बलानी यश सर नव कम्बल हो कहने वाले कहता है नवम कम्बलम यश नया कंबल उठकर आया तो कहने वाले तो कहता नव कम्बल हो और दोष देने वाले कहता एक है उसके पास न कहा है जो एक कम्बल है ना नहीं है कहता है लोक में इसे हलते कह देते हैं किंतु यही सब जो कहेगा वो छलुते हो गया वो नवकम्बल कहने वाला किस अभिप्राय से कहा उसको नहीं समझ करके ऊपर दोष देना ये दोष देने पर ये हर जाएगा शास्त्रार्थ में लोग में ऐसा कह देते हंस मजाक करते किंतु वो किस अभिप्राय से कहा वो तो कहा नवम वो कहेगा मैं तो कहा नवम कम्बल में ऐसे इस अभिप्राय से मैं शब्द उच्चारण किया आप नव ऐसे इसे विग्रह करके इसी अभिप्राय से दोष देते हो मेरा अभिप्राय जो है वो तुम्हारा है दोस्त देने का इसमें उचित औचित्य नहीं है मैं कहता नवम कम्बलम यश्य सर नव बनेगा कोई आदमी नव कम्बल बन सकता है नया कमल रखकर के और दोस्त देने वाले क्या कहता है नव कम्बल नहीं, नहीं। का। एक है नव कम्बल नव कम्बल कहाँ एक कम्बल है वो कहता है तो इसे छ अर्थात शब्द का तात्पर्य समझ करके ज्ञान होता है उसमें दोष देना कुछ एक अन्य अर्थ करके कहना दोष देना अनुचित है यत्पर शब्द जिसमें शब्द का तात्पर्य वही शब्द का अर्थ यद्यपि शब्द का अन्य अर्थ भी है किंतु जिसमें तात्पर्य वही इसे शब्द बोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान कारण होता है वक्तु इच्छा तात्पर्य वक्ता है कहने वाला जिस इच्छा से कहता है उसको जान कर जानने पर शब्द बोध होगा यह कि शब्द का ऐसे अर्थ हो सकता है समझ कुछ ना कुछ अर्थ करें ऐसा नहीं होगा जो अर्थ समझा वो अर्थ हो सकता है वो समझना है और युद्ध करने की तैयारी होते घोड़ा सान्य। लेकर आया या नमक लेकर आया घोड़ा ले लेकर युद्ध करने की तैयारी हो गया तुरंत आगे आगे खड़ग आदि लेकर क्या आ, आने सैन धव तो नमक लेकर दिखा देगा ऐसा नहीं होगा तो घोड़ा अर्थ समझना पड़ेगा यत्पर शब्द सशाद जिसमें शब्द का तात्पर्य उसी शब्द का अर्थ से प्रसिद्ध और सर्वाशाम उपनिषदाम तात्पर्य उपनिषद का तात्पर्य तात्पर में है एक ही आत्मा तात्पर्य तात्पर्य तात्पर्य दिखता है। तात्पर का लिंग। तात्पर को जानने के लिए इसमें प्रमाण होता है ये भी कहेंगे इस सारे उपनिषद का एक आत्मा एक अद्वितीय आत्मा ही ये उसमें तात्पर्य दिखता है इसलिए न जप उपीतम उपनिषदाम शक्य वो तुम उपनिषद जब का उपयोगी ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उपनिषद का तात्पर्य देखना पड़ेगा कोई कुछ कह को रहा है पहले क्या कहा था आगे क्या कह रहा है संपूर्ण समझ करके क्या उसका तात्पर्य है मैं अभी रास्ता में आते समय देखा है कि बहुत बड़ा सर्प है वो सर्प तो नहीं था किंतु इसे सर्प भ्रम हो गया वो तो फण ऐसे है और जीवा भी निकलता है आड़ा है सर्व अब पहले कुछ नहीं सुना अंत में बीच में क्या सुन लिया फण को हिलाता है जीवा निकलता है दौड़कर दूसरे चला गया बताते दिया बड़ा साफ है पहले क्या बताया सर्प भ्रम हुआ सर्प नहीं मुझे इसे लगा कह करके वो बताता है सर्प हमको कैसे दिखा कैसे सर्प लगा वो पहले बता रहा है भ्रम कह कर बता रहा है और आगे पीछे नहीं समझ के थोड़ा बीच समझ लिया उसको लेकर कहा लोग हमेशा होता है कोई क्या कहना चाहता है पहले क्या कहता आगे क्या कह रहा है पूरा को संदर्भ को नहीं सुन करके बीच में थोड़ा सुन लिया ऐसे में उपनिषद वा असद विधम अग्रास अजायत उसके बाद कहा ए, कोई कहते तथे कहा कुछ लोग कहते पहले असत था असत्य सत उत्पन्न हुआ फिर आगे स्तिक ऐसा कैसे हो सता है कुतह एवं साल सम्य कथम असत असत जाए सत्य विधमक राशि जो तो पहले सत ही था ऐसे आगे कहा गया कोई लोग को कहते किंतु इतने सुन लिया पहले असत ही था असत विधमक राशि उसको लेकर के बन गए गुरु क्या उपदेश करेंगे देखो ये सारे प्रपंच उत्पत्ति के पहले असत था बंध्यापुत्र जैसे असत है ना ऐसे तुच्छ बंध्यापुत्र से उत्पन्न कार्य जड़ होगा या चेतन होगा कुछ भी नहीं कर सकता है और सत्य से सारा ब्रह्मांड बन गया सत्य कैसे बने गया तो आगे पीछे श्रुति में स्पष्ट है आगे पीछे नहीं विचार करके एक थोड़े कांस को लेकर के अपना मतलब जहां कहा अनोरनयान वहां का महत्महयान महतो मह्यान को छोड़ देंगे अनुर देखो अणु से भी अनुतरात्मा है अनुर आगे कहा है उसको बताओ उसको नहीं कहेंगे किस पुस्तक लिखा देखो कहा स्पष्ट अनुरोरणियान अनुसे भीतर है अनुसार अनुतर का यथा सर्वगत सौ सूक्ष्म है आकाश को कह दिया कहीं सौ आकाश हम न आकाश जैसे सूक्ष्म है आकाश सर्वगत है।, है क्या सूक्ष्म कहा? तो सर्वगत का अर्थ सूक्ष्म का अर्थ अणुपरि आकाश मानेंगे इसी प्रकार आगे पीछे विचार करना पड़ेगा श्रुति का तात्पर्य क्या है यहाँ कहते तात्पर्य बताएंगे एकात्म उपनिषदन तात्पर्य दिखता है न जपो उपयोगितम कोई अर्थ नहीं निरर्थक जप का उपयोग मानेगी इनका तात्पर्य है उपनिषद आम जपो उपयोग वक्तों न शक्यम जप का उपयोग उपनिषद ऐसा नहीं कह सकते हैं अब इसे तात्पर्य दिखाते हैं तात्पर्य ग्रह का लिंग है तात्पर्य ग्रह का लिंग इसमें कहीं श्लोक है श्लोक याद कर लेना चाहिए देखो चार नंबर टिप्पणी में है भाईतर उपक्रम उपसंहाराभ्यास उपूर्वता फलम अर्थबाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय उपक्रम उपसहारोह एक लिंग है उपक्रम आरंभ उपसंहार समाप्ति किससे आरंभ किया गया अंत में समापन किया गया उसी अर्थ में तो बीच में कुछ भी कहा जाए तो उसका तात्पर्य उसमें उपक्रम उपसंहार एक रूप होना चाहिए जहाँ से आरंभ किया उसी प्रकार समाप्त होने किया उपक्रम उपसंहारोह आरम्भ उपसंहार एक ये एक लिंग हुआ दूसरा अभ्यास अभ्यास बार बार करना, पुनः पुनः जिसे तत्वम सि तत्वम सि बार कहा गया सदैव समय दमक राशि दे वादित्यम तत्सत्यम सातमा उपसार अभ्यास बार बार कथन करना और अपूर्वता इसमें कहेंगे अपूर्वता अभी अभी कहेंगे और दूसरा अपूर्व मतलब अन्य प्रमाण का विषय नहीं इंद्र का विषय नहीं आत्मा अरे फल कथन करेंगे अर्थवादे स्तुति निंदा अन्यतर वाक्य अर्थवाद उपपत्ति है युक्ति अर्थवाद उपपत्ति अर्थवाद चर्थवाद उपपत्ति द्वंद्व हो गया ये है उपक्रमोपसार एक अभ्यास अपूर्वता फलम केदन वा चार उपक्रमोपसार एक है अभ्यास अपूर्वता फलम केदन वा चार अर्थवाद अर्थवादपत्ति ये छेद तात्पर्य का लिंगा अभी देखो बता रहे टीका में तथा ही दिखाने के लिए निदर्शन में ई सा उपक्रम्य ई सभा हम सर्व आरम्भ करेंगे अष्टम्त्र के सर्याग शुक्रम अकायम परिति व्यापक है सब कुछ ईश्वर है आगे अंत में कहे वो व्यापक आदि कह करके आत्मा का यथार्थ तो स्वरूप प्रथम से लेकर के अष्टम मंत्र में सबका निरूपण हो जाता है उपक्र, उपक्रम उपसहराध उपक्रमें उपसहराध और अनैजदेकम अनेजदेकम तद अतरअ्य सर्वस्व अभ्यास दर्शनाथ अनेजत एकम चलन नहीं वाले नहीं एक है तदंतर अंतर, अंतर असे सर्वस्य सब के अंदर है एक अद्वितीय है तो बार बार उसके लिए कहा गया आत्मतत्वों के लिए अभ्यास दर्शनाथ अपूर्व तक कैसे देवापनवन पुरमरसत देव द्योतनवान इंद्रिय उसको प्राप्त नहीं करते इंद्र का विषय नहीं है ये अपूर्व है अपूर्वता संकृतनाथ अरे फल कह तो मोहो कह शोक एक अनुपश्यत एक का, का साक्षात्कार जो कर लेता है कहाँ शोक मोह है को शो मोहो कह शोक शोक मोह है ही नहीं आखिर क्या शोक मोह कहा जिसको एकत्र तो साक्षात्कार हो जाते पल कथन क्या यदि फलभत्ता संकीर्तन है तो फल कथन क्या अर्व ने व्य है जी जीवीश्वर भेद दर्शन कर्म अनुबादे। अनुबादे अच्छा द्वितीय मंत्र में प्रथम मंत्र में कहा सारे कुछ परब्रह्म ईश्वर हेम अहम जो इसे कर्म ज्ञान में अधिकार नहीं है भेद बुद्धि करता है उसको क्या कहा गया कुर कर्म जी जी विशेष ना जो जीवित रहना चाहता है और कर्म करते हुए रही जीवित रहे कर्म करे कर्म करने के लिए कह दिया जीवित रहना चाहते सब कर्म करते हुए रहे भेद दर्शली के लिए कर्म कर्ण अनुवाद न कर्म अनुष्ठान का अनुवाद करके आगे फल बता दिया असुर नामते लोका अंधे न ये कर्म करने वाले इस अंधकार तम से व्याप्त को प्राप्त करते तो भेदर्शी की निंदा की गई ये अर्थवाद है नहीं निंदा निंद्यम, अभी निंदा की जाती है की निंदा करने के लिए नहीं भेददर्शी की निंदा करें तो आपको क्या मिलेगा उसकी निंदा करने का अभिप्राय क्या है ए, एकात्म दर्शन से तुतत्म तो एकात्म दर्शन की स्तुति की गई भेददर्शी की निंदा करने के अभिप्राय अद्वैत ज्ञान ज्ञान की स्तुति की यही हो गया अर्थवाद तस्वीन अप मातर ईश्वा दधाति मातर ईश्वा हिरण्य कर्म फल देता है तो परमात्मा होते ही उसके सत्ता स्फूर्ति से हिरण्य गर्भ प्रदान करता है युक्ति है सदरूप ब्रह्म के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है ये युक्ति युक्ति कथन क्या हिरण्य आदि की जो प्रवृत्ति होती कोई नियामक सूर्य चंद्र आदि के उदय अस्त आदि ऐसे कोई नियामक कहे तस्विन सत्य वो परमात्मा होने पर ही हिरण्य कर अपने कर्म पर देता है कर्म जो सो प्रवृत्त होते तो ये सब हो गया युक्ति अस्तावुपनषदात्मतात्पर्य दृश्य है उपनिषद एक तात्पर्यतात्पर्य एम में तात्पर्योपनिषद ये उपक्रमोपसा अभ्यासअपूर्वता फल अर्थवाद उपपतिषेलिंग पता एवनियापनिषदा उपक्रमोपसूप्यभ्यास अपूर्वता फलवत्ता अर्थवाद युक्त उपपाद उपना युक्तिपादना षटतात्पर्यिंगा विकल्पेन च समुचयन चुनाव दर्शिता नेह प्रत्य सीशावासीपनिषद का तात्पर्य इसी प्रकार सा, ये टीकाकार स्वामी आनंदगिरी उनके द्वारा लिखित एक तत्वालोकनामक ग्रंथ सब उपनिषद का तात्पर्य उसमें बताया इसी अन्याषा उपनिषद उपक्रम उपसहार ऐक्य रुपय यहाँ तो एक हो गया उपक्रम उपसंहार उपसहारुप्यम उपक्रम उपसह मिलकर एक रुपए प्रथम लिंग हुआ दूसरा लिंग क्या है अभ्यास चतुर्थ क्या है फलवत्ता अपूर्वता है तृतीय फलवत्ता पंचमे अर्थवादे युक्ति उपपादन क्या गया तात्पर्य तात्पर्यिंगानी तात्पर्य ग्राहक लिंग छः है तात्पर्य श्रुति का तात्पर्य ग्राहक का ज्ञान जनक बोधक लिंग चिन्ह ये शब्द है, है। विकल्पेन समुचयन चुनाव तत्वालय के दर्शितानि विकल्पेन विकल्पे कहीं कुछ तात्पर्य कम है कहीं अधिक है कहीं सब है तो कहीं विकल्पेन न से कहीं एक दो आदि है कहीं छ भी है विकल्प कहीं दो तीन है कहीं छ है विकल्पे टिप्पणी में पाठ क्वचि एक दवादी द्धा, एक आदि दवादी नयाम हे दवादी एक कि पाठें क्वचि एक, है? एक द्धादी। द्धादी है ना एक द्वि आदि दव्यादि दया दूटी केव्याद एक दयादि यथासभव कहीं कहीं कहा गया कहीं के सौ है छः है विकल्प हो गया कहीं एक दो तीन हो गया विकल्प समझे कहीं छी तत्वालय में बताया इति नेह प्रथते यहाँ विस्तार नहीं करते हैं टीकाकर कहते किंच प्रत्यय संवाद भी कारण प्रसिद्ध प्रत्यय से संवाद एक प्रत्यय का संवाद संमति एक ज्ञान प्रमाण से निश्चित हुआ दूसरे प्रमाण शब्द प्रमाण से निश्चित हुआ और प्रत्यक्ष देखा अनुमान से निश्चित हुआ पर्वतें बनी और तो कोई आकर कहा मैं पर्वतें बनी देखकर आया ऐसे प्रमाण दोनों होने पर दृढ़ होता है निश्चय प्रत्यक्ष समाधि भी बलवत्व कारणम बलवत्व दृढ़ होने के लिए कारण होता है दोनों एक ज्ञान दूसरे का बलवत्व करता है शब्द सुना अनुमान से निश्चय होता है तो शब्द प्रमाण में दृढ़ता आती जो कहा गया अनुमान से निश्चित हो गया अथवा अनुमान से जो निश्चित हुआ ये शब्द से सुना दृढ़ हो जाता है अनुमान ये सब प्रत्येक ज्ञान का संवाद संति संभा एक ज्ञान हुआ दूसरे ज्ञाने तो दृढ़ हो जाता है विद्या से विद्यपनिषद गीतादी संवाद तस्मापनिषदपन्वय ना अवगम्यम एकात्म न प्रमाणानुपलम भ विरोधे नफलापनीय अफलापनीय उपनिषदर्थ में गीतादी संवाद उपनिषद का अर्थ इसमें गीता का आदिस्मृति का संवाद है ऐसे ही जो उपनिषद में बहुत ऐसे प्रमाण है तस्मा उपनिषद पद समन्वयन अवगम्यन ऐक्यात्म उपनिषद पद समन्वय उपनिषद पद उपनिपूर्वक सदृ धातु से उपनिषद बनता है उपग टिप्पणी दे दिया आत्मा ब्रह्मा पास्त्रवय पुनः निहंत्य विद्या तजम चस्मा उपनिषद मता उपन्यम आत्मा यीवात्मा को लेकर के ब्रह्म अपन ब्रह्म अपित ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है निहन्त अविद्या तजम च अभिद्या अभिद्याजन कार्य अभिद् को नष्ट कर देता है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तस्माद इसको उपनिषद कहा गया उपनिषद उपन उक्ता उपनिष्दवाच्य शेरभा करके बनाएंगे उपन साधय संसार हेतु हेतुभूता अविद्या नाशयती थपनिषद शर्थ ये नितरा साधयती संसार हेतु को नष्ट कराती ब्रह्म विद्या अन्यथा उपात्म समीपे निषीदी प्रतिपाद यदि व्युत्पत् आत्मयाथात्म प्रतिपादकता है उपनिषद शब्द से लभ्यती थी भाव अन्यथा अन्य प्रकार उपकार आत्मा समीप निषि आत्मा में समीप रहता है ये ग्रंथ आत्मा के समीप में कैसे रहेगा प्रतिपादक तो न ग्रंथ आत्मा का प्रतिपादक है तो आत्मा के समीप में ग्रंथ प्रतिपादक रूप से रहता है तो आत्मयाथात्म प्रतिपादकता है वो उपनिषद शब्द का अर्थ है तो उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या है आत्म या आत्म प्रकाशक है गीता उपनिषद पद समय न अवगम्य मानम एकात्म एकात्म का ज्ञान होता है न प्रमाणांतर अनुपलम्भ विरुद्ध न अपलप है न पूर्व पिछ ने कहा कोई प्रमाण है ही नहीं आत्मा के लिए जो शुक्ति प्रमाण था वो तो जप के लिए उपयोग हो जाएगा और प्रमाणांतर अदर्शनाच तो सिद्धांत कहता है नौन्य प्रमाण दिखता नहीं इतने मात्र से उसका आप कर देंगे रूप के लिए क्या प्रमाण है चक्यू है ना और कोई प्रमाण है बताओ इसमें रूप है शुक्ल रूप है ऐसे चक्यु को छोड़कर क्या प्रमाण है बताओ है कि इस बार शुक्ल रूप है सुगंध है घृण इंद्र से ग्रहण होता है घृण इंद्र को छोड़ कोई प्रमाण बताओ सुगंध करेंगे है अन्य प्रमाण नहीं करके ये रूप इसके रूप नहीं कहेंगे इसके अनुरूप क्यों चक्षुर ये कोई रूप है तो दूसरे प्रमाण है ही नहीं दूसरे प्रमाण नहीं तो रूप का अपलाप कर देना है क्या जो एक इंद्र से ग्रहण होता है अन्य प्रमाण नहीं होते प्रमाणांतर अनुपलम्भ विरोधे ना अन्य प्रमाण का उपलम्भ नहीं होता है इसके कारण उसका अपलाप कर देना ऐसा नहीं होता है यथाइंद्रियारण अनवगम्य मानमूपम चक्षु चक्षुषाव्यम न फन्वते तथा न एककात्में ना फन्नवाहमह इंद्रियांतरेण अनगम्यम रूप चक्षु से ज्ञात ज्ञात होता है? चक्षु छोड़कर के अन्य अन्यत इंद्रियम अनेर अन्य इंद्रिय से अनवगम्यम ज्ञाम नहीं होता है ग्राह्य नहीं होता है ऋप रूप चक्षुषा अवगम्यम चक्ु से ज्ञाय मानव होता है रूप अन्य इंद्र से नहीं होता है तो न अपन उसका अपलाभ नहीं कर सकते कि रूप ही नहीं खाली चक्ु से अधिकता और कोई ही नहीं प्रमाण तो रूप का अपलाभ कर देते हैं है? मधुर रस का ग्रहण होगा इंद्र से रसन इंद्र से ग्रहण होगा रसन इंद्र को छोड़कर क्या प्रमाण है नहीं तो एक इंद्र से जो विषय ग्रहण हुआ अन्य इंद्र प्रमाण नहीं इतने मात्र से उसका अपलाप नहीं किया जाता है इसी प्रकार तथा एकात्म नफ नवार उसका अपलाप करने के योग्य नहीं है श्रुति प्रमाण से ज्ञान तो होता है तो अपन वक के योग्य नहीं गीता नाम भाष्य में कहा गीता नाम मोक्ष धर्मानंच मोक्ष धर्मांच एवं परतवात गीता में भी ऐसा है एक अद्वितीय का प्रतिपादन अद्वितयात्मक प्रतिदन मोक्षण मोक्षछा टीका मेधिया समे भूतेषु तिषं परमेशर विन विनस पश्यति इत्यादि गीता में आया सर्वेषु भूतेषु समर सारे भूत बहुत मे पर सम सिर्वूत केश है विनत्सु विनशत्सु सर्वे भूतेषु समम अविनाश्यंतम तिठंतम यह पश्यति सारे भूत विनाशी है उसमें एक परमेश्वर है समान स्थित है सब भूत में अव अविनाशी है भूत शरीर विनाशी है किंतु अविनाशी तत्व तो इसको जो देखता है वही देखता है यह पश्यती जो देखता है वही ठीक देखता है सर्प जो देखता है भ्रांत है जो रज्जु को देखता है वो ठीक देखता है इत्यादि गीता माया अद्वित आत्मत एक हि भूतात्म भूते भूते व्यवस्थितः एक बहुदा चुश्यते जलचंद्रवध इदी मोक्षाण गीता मोक्षास्त्राण मोक्षधर्मा गीता मोक्षधर्मा मोक्षधर्म्षास्त्र ये कहूँ एक भूतात्मा भूतात्मा सारे भूत आत्मा एक एक ही तो सर्वभूत में कैसे रहेगा भूते भूते व्यवस्थित प्रत्येक भूत में स्थित एक आत्मा एक कैसे बहुता से दृश्य है जलचंद्र चंद्र, चंद्र आकाश में एक चंद्र है और जल में प्रत्येक जल में प्रतिमाबा अनेक दिखता है तो चंद्र एक अनेक है एक दृश्यते चंद्र बहुता दृश्य है प्रतिंबूत एक बहुदा दृश्यते दृश्य है एकव अरो कल्पित के जल से दिखता है इसी प्रकार एक ही भूतात्मा वास्तव एक है कि सारे भूत में अलग अलग दिखता है जल चंद्र के समान इत्यादि मोक्ष शास्त्राणिकात्म पद जैसे चंद्र अनेक जल में भिन्न भिन्न दिखने पर भी एक ही इसी प्रकार सारे भूत में चेतन अलग अलग दिखता है किंतु एक एक तो ये एकात्मपरक है यदि एकता देश आत्मतत्व निराधिकारित्वात कर्म कांड मुछी देते इतनेशंक नहीं मित् पूरा पिछले कहता है आत्मा का यथात्मा में इस प्रकार हुआ शुद्ध हे अद्वितीय है पाप रहित हे इस आत्मा तत्व तो, तो फिर कोई कर्म करने के अधिकारी कौन होगा आत्मा तो शुद्ध हे अपाविध कर्ता अभुगता आदि है असंगरधिकार कर्म करने के लिए अधिकारी कोई नहीं रहेगा सबको समझ में आगे एक अद्वित आत्मा कुछ करना जरूरत नहीं कर्मकांड उचित देता यजे तो स्वर्ग काम आदि कर्मकांड वेद में एक लाख के मंत्र में अस्सी हज़ार है कर्मकांड बहुत बड़े कर्मकांड उच्छेद हो जाएगा तो वेद का तो के इतने बड़े अंश यदि अप्रमाण हो जाए तो वेद के अंश वेदांत प्रमाण होगा क्या विश्वास ही इतने कर्मकांड व्यर्थ हो जाएगा तो पूरा वेदांत भी सब हो जाएगा कर्मकांड व्यर्थ हो गया तो ज्ञान कांड भी कर्मकांड के समान अनर्थ को हो जाएगा इत्य विनाशं करने विशेषंका नहीं करनी चाहिए सिद्धांतिकता है तस्माद आत्मन अनेकत्व आदि च अशुद्धत्व पाप विधत्वादिच उपाध्याय लोक बुद्धि सिद्धम कर्मा विताएंगे ओ पूर्ण मद पूर्णमीदा पूर्ण मुदच्य पूर्णस्य पूर्णा